शिव पुराण कोटि रुद्र संता इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं पार्वती वे संपूर्ण अभिष्ठों को देने वाले और मोक्षदायक है चारों दिशाओं में पाँच पाँच कोष फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है वह सब ओर से मोक्षदायक है जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो इसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय को प्राप्त होता है उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है सुंदरी जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर जहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है पार्वती जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुँच कर मृत्यु की प्राप्ति होती है जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रिमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता यह निश्चित बात है जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी हो जाता है प्रिय जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवाद करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है सूद जी कहते हैं मुनिवरों इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है